बृहदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय एक ब्राह्मण पांच संप्रति कर्म और उसका परिणाम एवं साध्य लोकत्रय साध्यलोकत्रेदेन विनयुक्ता पुत्रकर्म विद्याख्या साधना ज्याया तो पुत्रकर्मा पृथक इति पृथक नाभिता वित्तम च कर्म साधनत्वान् पृथक साधनम् इस प्रकार पुत्र कर्म और विद्या संज्ञक तीन साधनों का उनके साध्य लोकत्रय लोकत्र हल्के भेद से विनियोग किया गया स्त्री तो पुत्र और कर्म के लिए ही होने के कारण कोई पृथक साधन नहीं है इसलिए उसका अलग वर्णन नहीं किया गया वित्त भी कर्म का साधन होने के कारण अलग साधन नहीं है विद्याकर्मो लोकजयहेतु स्वात्मतिलाभे नातीद्धम पुत्रक्रियात्मक प्रकारेण लोक जय इति न ज्ञायते। ज्ञाते अत तद्य विद्या और कर्म अपने स्वरूप की निष्पत्ति होने से ही लोक जय के हेतु होते हैं यह प्रसिद्ध है किंतु पुत्र अक्रियात्मक है वह किस प्रकार लोक जय का हेतु होता है यह नहीं जाना जाता अतः वह बतलाना है इसीलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है अथात संप्रति प्रयश्यन्मते यहां ब्रह्म जस्व लोक सपुत्र प्रत्याहम ब्रह्माहम योहम लोकंचा तर्व ब्रह्मेत ये वैके युसम यज्ञे यज्ञ ये वैक्ये च लोकास्म साम लोक तैताव्वा इधं सर्वेतन्मा तनमीति मिथो भुनज तस्त्र मनुषिष्टम लोक्यहु तस् मनुषा यदैवम विदस्मा लोकान्तर प्राण सपुत्र स यज्ञन चिंचन गम सर्वस्मा पुत्रो मुंचती तस्त्रो नाम सपुत्रेनवास्के ना रे थेन बेहते दैवा अमृता आविशंती अब संप्रति कही जाती है जब पिता यह समझता है कि मैं मरने वाला हूं तो वह पुत्र से कहता है तू ब्रह्म है तू यज्ञ है तू लोक है वह पुत्र बदले में कहता है मैं ब्रह्म हूं मैं यज्ञ हूँ मैं लोक हूँ जो कुछ भी स्वाध्याय है उन सब की ब्रह्म यह एकता है जो कुछ भी यज्ञ है उनकी यज्ञ यह एकता है और जो कुछ भी लोक है उनकी लोक यह एकता है यह इतना ही गृहस्थ पुरुष का सारा कर्तव्य है फिर पिता यह मानने लगता है कि यह मेरे इस भार को लेकर इस लोक से जाने पर मेरा पालन करेगा अतः इस प्रकार अनुशासन किए हुए पुत्र को लोक किया। लोक प्राप्ति में हितकर कहते हैं इसी से पिता उसका अनुशासन करता है इस प्रकार जानने वाला वह वा पिता जब इस लोक से जाता है तो अपने उन्हीं प्राणों के सहित पुत्र में व्याप्त हो जाता है यदि किसी कोण छिद्र प्रमा से उस पिता के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है इसी से उसका नाम पुत्र है वह पिता पुत्र के द्वारा ही इस लोक में प्रतिष्ठित होता है फिर उसमें यह हिरण्य संबंधी अमृत प्राण प्रवेश करते हैं संप्रदानम्, संप्रति वक्षमाण से कर्मण नाम संप्रदानम्, स्वात्मव्यापारन प्रकारे पिता तेन संप्रति कर्मा, काले कर्तव्यम्, संयकम कर्म तत्कर्त इह सन्ष्यन मरीश्यामिष्टादिदर्शन मन्यते अथ तदा पुत्र आहूयाह ब्रह्म लोक इति जोक मुक्त पुत्र प्रत्याह स तो पूर्वमेवाशिष्टो इति तेनाह अहम ब्रह्माहम एतद् वाक्यत्रयम् संप्रति संप्रदान को कहते हैं संप्रति यह आगे कहे जाने वाले कर्म का नाम है पिता पुत्र में अपने व्यापार का इस प्रकार से संप्रदान करता है इसलिए यह कर्म संप्रति नाम वाला है उसे किस समय करना चाहिए इस पर श्रुति कहती है वह पिता जिस समय करने को होता है अर्थात अरष्टि मरण के पूर्व चिन्ह आज देखकर यह समझता है कि अब मैं मरूंगा उस समय पुत्र को बुलाकर इस प्रकार कहता है तू ब्रह्म है तू यज्ञ है तू लोक है इस प्रकार कहे जाने पर वह पुत्र उत्तर में कहता है वह शिक्षित होने के कारण पहले से ही जानता है कि मुझे यह करना चाहिए इसलिए कहता है मैं ब्रह्म हूँ मैं यज्ञ हूँ मैं लोक हूँ ये तीन पृथक पृथक वाक्य है एक तथ स्तिरोहित मन्वा तृतिव्याख्याय प्रवर्तते यदयकिच यंचावशिष्ट अनुकम अधीत अनाधीतर्व ब्रह्मे तेत पदे एकता यो व्यापारों मम कर्तव्य आशीदेकृकर्थ इस वाक्यों का अर्थ गूढ़ है ऐसा समझकर श्रुति इसकी व्याख्या करने के लिए प्रवृत्त होती है जो कुछ भी अवशिष्ट अनुक्त अर्थात अध्ययन किया हुआ और अध्ययन नहीं किया हुआ है उस सभी की ब्रह्म इस पद में एकता है तात्पर्य यह है कि जो वेद विषय स्वाध्याय कार्य इतने समय तक मेरे लिए कर्तव्य था वह तो आज के बाद से तुम ब्रह्म तत्कर्तृत्व तु हो अर्थात अब तू उसका करने वाला हो तथा ये वै के चय्या संतो यथा मया अनषिता शानुन सर्व ये पदे मत कर्तिका यज्ञाय एक मकर्ति यसन तेईर्धत् कर्तवा भवंत ये वैके लोका मैं जेतव्या सतो जिता पदे एकता इतर्धं तम लोकस्तया जेतव्यास्त इतर्ध मयनयोक जयकर्तृभ्यक्रत स्वय सम अहम तो मुक्तस्मी कर्तव्यता बंधन विषय क्रतो स चर्व तथा पुत्रो अनुशिष्टत्वात् तथा मेरे द्वारा अनुष्ठेय करने योग्य जो कुछ भी अनुष्ठित कृत और अनुष्ठित अन अकृत यज्ञ थे उन सब यज्ञों की त्वम यज्ञ तू यज्ञ है इस वाक्य के यज्ञ पद में एकता है अर्थात जो यज्ञ अब तक मेरे द्वारा किए जाने वाले थे वे अब तेरे द्वारा किए जाने वाले हो, तथा जो कोई भी लोक मेरे द्वारा जीते जाने योग्य होकर जीते गए अथवा नहीं जीते गए उन सब लोगों की त्व लोक इस वाक्य के लोक पद में एकता है अब से आगे तुम लोकह तू लोक है अर्थात वे लोग तेरे द्वारा जीते जाने योग्य हों आज से आगे के लिए अध्ययन यज्ञ और लोक जय संबंधी कर्तव्य का संकल्प तुझे सौंप दिया अब मैं इनकी कर्तव्यता के बंधन विषय संकल्प से मुक्त हो गया शिक्षित होने के कारण उस पुत्र ने भी सब उसी प्रकार समझ लिया तत्रेमं वै त्रेमं पितुरभिप्राया मन्वाचे श्रुतिवेत वैदं सर्व य कर्तव्य यदुदाध्येतव्याा य्यातव्यात संनयम सर्वं, सर्वं।, सर्वं। भारम मदीनम मत् परिच्छिद्य आत्मनि निधा इतस्भुंजाती लुडर्थे लंग छंद कालम यहाँ श्रुति ने यह बात पिता का ऐसा अभिप्राय मानकर कही है कि गृहस्थ पुरुष के लिए जो कर्तव्य है वह इतना ही है कि वेदों का अध्ययन करना चाहिए यज्ञों का यजन करना चाहिए और लोगों पर जय प्राप्त करनी चाहिए एतन माँ सर्वम सन्नयम इत्यादि का अभिप्राय है यो है कि यह पुत्र स्वयं वे सब कुछ होकर अर्थात मेरे अधीन रहने वाले इस सारे भार को मुझसे लेकर अपने ऊपर रखकर इस्लोक से जाने पर माम अभुनजत मेरा पालन करेगा यहाँ लेट के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि वेद में काल का नियम नहीं है यस्द संपन्न पुत्र पितर अस्मा लोका कर्तव्यता बंधनतो तो मोचयिष्यति तस्मा पुत्र अनुशिष्टम लोक्य लोकहित पितरहुर्ब्राह्मणा अतएव ये न पुत्र मनुष्य सती लोक्यो यमुन सियादिति क्योंकि इस प्रकार संपन्न कर्तव्य व्यवहार से युक्त हुआ पुत्र पिता को इस इस्लोक से कर्तव्यता के बंधन से मुक्त कर देता देगा इसलिए ब्राह्मणगण इस प्रकार अनुष्ठ अनुशिष्ट सुशिक्षित किए गए पुत्र को लोक पिता के लिए लोक में हित कर बतलाए हैं इसलिए इस आशय से कि यह हमारे लिए लोक्य हो पितृगण इस पुत्र का अनुशासन करते हैं स पिता यदा यले वित्तपुत्र समर्तितकर्तव्यता क्रतु अस्मान लोकात प्रैति मियते अथ तदिभर प्रकृतवांगन प्राण पुत्रशति पुत्र व्यापनोति अध्यात्म परिच्छेद हेतु पिता प्राणा स्वेन आदि दैविकेन ध्यात्मना भिन्न घट प्रदीप प्रकाशर्विशंति इस प्रकार जानने वाले पुत्र को जिसने अपनी कर्तव्यता का संकल्प सौंप दिया है वह पिता जिस समय इस श्लोक से जाता है यानी मरता है तब वह इन प्रकृत वाक मन और प्राणों से ही पुत्र में आविष्ट अर्थात व्याप्त हो जाता है अध्यात्म परिच्छेद हेतु की निवृत्ति हो जाने के कारण पिता के वाक मन और प्राण अपने पृथ्वी एवं अग्नि आदि आधि दैविक रूप से फूटे हुए घड़े के अंतर्वर्ती दीपक के प्रकाश के समान सब में व्याप्त हो जाते हैं तय प्राण है स पिता पिशति वान प्राणत्म प्राणा अध्यात्मादि भेद विस्तारा प्राण भावितो विस्तरा पिता तस्मावृत्ति पितर्भवती युक्त मुक्त एरव प्राण सह पुत्र आवशतीत्मा पुत्र उन प्राणों के साथ पिता भी सब में व्याप्त हो जाता है क्योंकि वह तो वाक मन और प्राण का स्वरूप विस्तार वाले अनंत वाक मन और प्राण हूँ अतः पिता के उन प्राणों में अनुवृत्ति होती है इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि इन प्राणों के साथ ही वह पुत्र में व्याप्त होता है क्योंकि वह अभी वह सभी का और पुत्र का भी आत्मा हो जाता है एतदुक्तम भवति यस्य पितु रेवा बस पुत्रो भवति सो वर्तते पुत्र मृतो अस्वोक वर्तूपे नव मृत मंत्य स्थ्यंतरे सोशातर आत्माभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते इति। इससे यह प्रतिपादित होता होता है है, है, है। कि जिस पिता का इस इस प्रकार अनुशासन किया हुआ हुआ पुत्र होता है, पुत्र वह रूप से इसी लोक में में विद्यमान रहता है। उसे मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। ऐसा ही अन्य श्रुति भी कहा है। उसका यह दूसरा आत्मा पुण्य कर्मों के लिए प्रतिनिधि बना दिया जाता है इत्यादि अथे धानिम पुत्र निर्वचन आह सपुत्रों यदि कदाचित अन अक्षणिया कॉण छिद्रतरा अत कर्तव्य तस्मा कर्तव्यता ऊपा पित्रा आकता सर्वस्मान् लोक प्राप्ति प्रतिबंध पुत्रो मुझती मोचयती तत्सव स्वयं अणुति तस्ते सितरस्त तस्मा पुत्रो नाम इदम तत्त्र पुत्र छिद्रम असावधानी से बीच में कोई कर्तव्य बिना किए अपूर्ण ही रह जाता है तो वह पिता द्वारा नहीं किए हुए लोक प्राप्ति के प्रतिबंध रूप उस समस्त कर्तव्यता रूप बंधन से उस सब स्वयं अनुष्ठान करते हुए उसकी पूर्ति करके पिता को मुक्त करा देता है अतः वह पुत्र चूंकि पूर्ति के द्वारा पिता का त्राण करता है इसलिए पुत्र कहलाता है पुत्र का पुत्रत्व यही है कि वह पिता के छिद्र की पूर्ति करके उसका त्राण करता है स पितव विधेन पुत्रेण मृत सन्न मृतोस्व लोके प्रतिष्ठती एवंसौ पिता पुत्रेण मनुष्यलोकम जयती न तथा विद्या कर्म सत्ता मात्रेन, विद्या सत्ता नहि विद्याकर्म्यालोक पितृलोक स्वूपलाभसत्ता नि विद्यामि स्वरूपलाभव्यतिकेण पुत्रवद्यापेक्ष लोकजयहेतुम प्रतिप्ये अथ मेते पितरमेणतेगादय प्राण दैवा हैरण्यगर्भा अमृता अमरण धर्माल आविशंति इस प्रकार के पुत्र के कारण वह पिता मरकर भी अमृत रहता है अर्थात इसी लोक में विद्यमान रहता है इस प्रकार पुत्र के द्वारा पिता इस मनुष्य लोक पर जय प्राप्त करता है विद्या और कर्म के द्वारा जिस प्रकार वह देव लोक और लोक पर उनके स्वरूप लाभ की सत्ता मात्र से विजय प्राप्त करता है उस प्रकार इसे नहीं करता विद्या और कर्म देव और पितृलोक के स्वरूप लाभ के सिवा पुत्र के समान किसी व्यापारांतर की अपेक्षा से लोक जय के हेतु नहीं होते फिर जिसने कर्म किया है ऐसे उस पिता में ये वागा दैव हिरण्य संबंधी अमृत अमरण धर्मा प्राण आविष्ट होते हैं